धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय महाभारत काल इसी दुर्भाग्य से पीड़ित था कि हर व्यक्ति शब्द को ही सत्य मानता था चाहे भीष्म हो या द्रोण चाहे कर्ण हो या द्रौपदी या भीम हर व्यक्ति ने यह निश्चित कर लिया था कि वे शब्द को ही सत्य मानकर उनकी रक्षा करेंगे अनर्थ एक बार तो चरम सीमा तक जा पहुँचा कर्ण युधिष्ठिर का युद्ध हुआ युधेश्ठर लड़ने में उतने कुशल नहीं थे कर्ण ने उन्हें घायल कर दिया तो भागकर बेचारे शिविर में लौट आए घाव पर मरहम पट्टी होने लगी अर्जुन ने कहा रथ तुरंत ले चलिए देखूँ महाराज की क्या स्थिति है जब वे शिविर में पहुंचे तो युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन कर्ण का वध करके आया है उन्होंने अर्जुन का बड़ा स्वागत किया बोले अर्जुन कर्ण ने मुझे बड़ा कष्ट दिया था तुम धन्य हो कि तुमने उसका वध करके मेरी पीड़ा को दूर कर दिया अर्जुन बोला नहीं महाराज अभी कर्ण का वध नहीं हुआ है अभी तो मैं आपको देखने चला आया सुनकर युधिष्ठिर को इतना बुरा लगा कि कहने लगे तुम्हारी वीरता को धिक्कार है तुम व्यर्थ ही गांडीव धारण करते हो अब स्वयं तो भाग आए और उसके लिए अर्जुन को धिक्कार रहे हैं स्वयं ही यदि इतने योद्धा थे तो लड़ मर जाते स्वयं तो भाग आए और जब अर्जुन की आलोचना करने लगी वही दोहरा मापदंड समाज में ऐसा ही होता है तुम क्या हो तुम्हारा गांधी किस काम का अर्जुन ने सुना तो युधिष्ठिर का सिर काटने के लिए तलवार खींच ली भगवान कृष्ण ने कहा यह सब क्या है क्या कर रहे हो तुम अर्जुन ने कहा महाराज यदि ये मेरी निंदा करते तो मैं कुछ न कहता पर मैंने जीवन के प्रारंभ में ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि कोई मेरे गांधीव की निंदा करेगा तो मैं उसका सिर काट लूंगा तो मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आज युधिष्ठिर का सिर काट लूंगा खैर भगवान कृष्ण वही थे और उन्होंने स्थिति को संभाल लिया भगवान कृष्ण और भगवान राम हैं तो दोनों एक ही भगवान परंतु दोनों में एक महान अंतर है भगवान कृष्ण को वसुत उस युग में समझने वाला कोई था ही नहीं वे जो बात कहते थे वह परंपरा से हटकर होती थी यह सत्य भगवान राम और भगवान कृष्ण का एक ही है भगवान कृष्ण भी यह नहीं मानते कि तुम्हारे मुंह से निकल गया कि गांडीव की निंदा करने वाले का सिर काट लेंगे तो युधिष्ठिर का सिर काट लेने से ही सत्य की रक्षा होगी भगवान कृष्ण ने अपनी विलक्षण शैली में कहा ठीक है तुमने यही तो कहा है न कि मैं मार डालूँगा तो मारने का अर्थ केवल किसी का सिर काट लेना ही नहीं है हर व्यक्ति के लिए मृत्यु की अलग अलग परिभाषा है बड़ों के लिए यदि कोई कठोर शब्द कह दिया जाए तो वही उन विचारों के लिए मृत्युदंड हो गया तुम इनको दो चार कड़वे शब्द सुना दो अर्जुन बोले महाराज यदि आप कह रहे हैं तो ठीक ही है आपकी बात मैं भला कैसे नहीं करूं? उन्होंने युधिष्ठिर को दो चार कड़वे शब्द बोल दिए अर्जुन को लगा कि चलो मेरी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई पर युधिष्ठिर रुष्ट होकर वन में जाने के लिए जाने लगे कि अर्जुन ने हमें इतने कठोर शब्द कह दिए अतः अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा भगवान ने उनको भी पकड़कर समझाया कि आप ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि अर्जुन की भावना आपका अनादर करने का नहीं थी उसने तो केवल अपने शब्द की रक्षा के लिए ऐसा किया मानो यह बताने के लिए ऐसा किया कि बड़े बड़े व्यक्ति भी कभी कभी कितने भ्रांत हो सकते थे धर्म का जो रूप भगवान राम प्रस्तुत करने आए थे उनकी भी यही विशेषता थी उन्होंने लक्ष्मण से कहा अच्छा जब मैं सुग्रीव को मारने के लिए कह रहा हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है भगवान का सूत्र बड़ा सांकेतिक है बोले लक्ष्मण तुम तो जानते हो कि बाली का वध भी मैंने किया तो उसके प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं था कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था बाली के वध का उद्देश्य तुम जानते ही हो बाली ने भी समझ लिया था उसे तो मैंने जीवित रहने के लिए भी कहा था वहां भगवान का रूप यही है पहले प्रतिज्ञा कर दिया कि एक बाढ़ से बाली का वध कर देंगे और बाढ़ चलाने के बाद जब उससे बातचीत हुई तो थोड़ी देर में ही प्रसन्न होकर कहने लगे तुम शरीर से अचल हो जाओ जीवित रहो अचल करो तन राखो प्राणा श्री राम का सत्य यदि केवल शब्दगत सत्य होता तो कह देते कि बस सत्य की रक्षा करने के लिए बाली को मार दिया उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि एक बाढ़ से मारूंगा। पहले एक बाढ़ चलाकर मारा भी और अब कहते हैं बाली तुम जीवित रहो तो सूत्र क्या है भगवान राम का तात्पर्य यह था कि मुझे व्यक्ति बाली का वध नहीं करना था उसके जीवन में जो अभिमान का अतिरेक हो गया था उसी का नाश करना था उसमें अति अभिमान आ गया था और उससे अधर्म का आचरण हो रहा था वस्तुतः उस अभिमान को मिटाना ही मेरा उद्देश्य था मूढ़ तो ही अतिशयाभिमाना नाम मुज बल आश्रित ते ही जाने मारा चहसी अधम अभिमानी और बाढ़ लगने के बाद यदि बाली का वह रोग दूर हो गया तो क्या मैं केवल अपने शब्द की रक्षा के लिए उसे मारूंगा? नहीं ऐसा नहीं होगा मेरा उद्देश्य व्यक्ति को नहीं अभिमान को मिटाना था भगवान ने बाली से यही कहा तुम में तो बस एक अभिमान का ही दुर्गुण आ गया था यदि अभिमान मिट गया है तो तुम जीवित रहो पर वह बाली लंबी छलांग वाला था जरा ऊँचा ही निकल गया सुग्रीव सीढ़ी वाले साधक हैं और बाली थोड़ा लंबी छलांग वाला था वैसे तो उसके जीवन में दोष आ गया था पर अंतिम क्षण में उसने जो बात कही उसे सुनकर प्रभु भी मुस्कुरा उठे उसने कहा प्रभु जब आप कहते हैं कि बाली तुम जीवित रहो तो मुझे लगता है कि आप मुझ पर पूरी तरह प्रसन्न नहीं हैं यदि भगवान किसी से कहे कि तुम जीवित रहो तो लगेगा कि भगवान उस पर कितने प्रसन्न हैं परंतु बाली बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच चुका था आपने बाली की वह प्रार्थना पढ़ी होगी पर बोला प्रभु आपका कार्य तो परम कल्याणकारी होता है आपने मुझे अभिमानी कहा था तो हमारी वाणी तथा व्यवहार का अभिमान मिट गया होगा पर आपको लगा होगा कि इसमें अभी देहाभिमान बना हुआ है तभी तो कह रहे हैं कि तुम जीवित रहो यदि मैं देह होता यदि देह को आत्मा मानता होता तभी तो ऐसा कहता कि मेरा शरीर रहना चाहिए पर आप प्रसन्न हैं तो आपके दर्शन से मेरा देहाभिमान दूर हो गया अब मुझे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं मोही जानी अतिशय अभि अति अभिमान बस प्रभु कहे उ, राखु शरीर ही प्रभु प्रसन्न हो गए बाली क्षण भर में देहाभिमान से इतना ऊपर उठ गया और शरीर कैसे छोड़ा गोस्वामी जी बोले मानो हाथी के गले में फूल की एक छोटी सी माला पड़ी हो और यदि वह माला टूटकर गिर जाए तो जैसे उसे पता भी नहीं चलता वैसे ही बाली शरीर को छोड़ देता है राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल की न्याग सुमन माल प्रभु बाली को मुक्त करके अपने धाम भेज देते हैं राम बाल निज धाम पठावा उधर सुग्रीव के प्रसंग में भगवान ने मानव संकेत में लक्ष्मण से कहा जब मैंने कहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी वाण से कल मैं सुग्रीव को मारूंगा। तो वहाँ मारने का अर्थ उसके अभिमान को मारना था जैसा कि बाली के संदर्भ में था भगवान बोले कि यह बेचारा बड़ा डरपोक स्वभाव का है अन्यथा मेरी शरण में आता भी नहीं वह बाली के भय से ही मेरी शरण में आया मैंने उसे शरण में लिया और बाली का वध कर दिया बाली के मरने से उसका डर तो दूर हो गया परंतु जो ही उसका डर दूर हुआ जो ही इसने मुझे भी दूर कर दिया यह एक बड़ी समस्या आ गई कि भय दूर करने वाले को भी भुला दिया भगवान बोले मेरा उद्देश्य तो वही है जो बाली के प्रसंग में था वस्तुतः जैसे बाली को सरल में लेना ही मेरा उद्देश्य था भले वह कठोर बाण के द्वारा हो वैसे ही इसे भी बुलाना है पर इसके लिए कोई बाण की आवश्यकता थोड़ी ही है तुम और उसे डराओ कई लोग तो मरते हैं पर कई लोग भय से मरे जैसे हो जाते हैं सुग्रीव के लिए तो इतना ही यथेष्ट है तुम्हें देखते ही उसके प्राण सुख जाएंगे वह मरेगा तो नहीं पर भय से आतंकित हो जाएगा उसके संदर्भ में उसे मारने का अर्थ बस इतना ही है लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जान धनुष चढ़ाए गहे कर लक्ष्मण जी समझ गए हाँ प्रभु मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ आज्ञा दीजिए पर प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं लक्ष्मण से बोले इस बात को न भूल जाना कि सुग्रीव जितना डरपोक है उतना ही भगोला है ऐसा न डराना कि भागकर कहीं दूर चला जाए ऐसा डराना कि इधर मेरी ही ओर आए कहीं और न जाने पाए तब अनुज समझावा रघुपति करुणा भय दिखाई तात सखा ता उनका डराने का उद्देश्य भगाना नहीं है बल्कि पास बुलाना है कितना बढ़िया सूत्र है डराने का उद्देश्य क्या होता है आप किसी को डराते हैं कि यह भाग जाए और भगवान राम कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के मारे ही पास आते हैं भगवान कहते हैं कि यदि कोई प्रेम से पास आ जाए तो भी अच्छा और भय के मारे आ जाए तो भी तो वह भी ठीक है उसका स्वभाव तो हर काम डर से ही करने का है वह प्रेम की भाषा नहीं समझेगा भय बिन हो इन प्रीति उद्देश्य एक ही है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कहा अरे वह तो मेरा सखा है उसको मैं पास बुलाना चाहता हूँ इस प्रकार भगवान श्री राम मानव सत्य का उद्देश्यमूलक सत्य का एक स्वरूप उपस्थित करते हैं और जब उन्होंने सुग्रीव की वैराग्यपूर्ण अर्थात निवृत्ति या त्याग प्रधान वाणी को स्वीकार नहीं किया तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी वाणी असत्य था या निरथक थी बल्कि भगवान समझ गए कि यह प्रवृत्ति मार्ग का ही अधिकारी है और इसे इसी मार्ग से क्रमशः आगे की ओर ले चलना है लक्ष्मण और सुग्रीव की स्थिति भिन्न भिन्न है तो भगवान के जो विविध अवतार और विभिन्न रूप हैं उनका स्वरूप ध्रुव के संदर्भ में आता है जहाँ उसे अपमान के कारण दुख हो गया है अपमान से दुखी होना तो व्यक्ति का स्वभाव ही है भले ही गीता में लिखी हुई हो मान और अपमान में सम रहना चाहिए मानापमानयो तुल्य पर साधारण व्यक्ति के जीवन में और कभी कभी तो बहुत बड़े व्यक्तियों के जीवन में भी अपमान से दुख हो जाता है उसको मोड़ने की पद्धति ही ध्रुव की माँ की विशेषता थी सुनीति का मार्ग कल्याणकारी था वे कह सकती थी कि तुम थोड़े बड़े हो जाओ फिर बलपूर्वक सिंहासन पर बैठकर तुम सुरुचि को बंदी बना लेना और अपने अपमान का बदला लेना वे ऐसा उपदेश भी दे सकती थी और समाज में दिया भी जाता है पर वह मां धन्य थी उन्होंने कहा कि इस अपमान से मुक्त होने का उपाय तो यह है कि तुम भगवान का आश्रय लो यदि लोक का अपमान तुम्हें भगवान की ओर ले जाता है यदि पद प्राप्ति की इच्छा तुम्हें भगवान की ओर ले जाती है तो तुम धन्य हो जाओगे इस प्रकार ध्रुव मानव प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा भगवान को पाते हैं धन्य हो जाते हैं एक मार्ग यह है दूसरा भगवान कपिल का मार्ग है अवतारों में परम नृवत्तिपरायण भगवान कपिल का अवतार है वे तो इतने नृवत्तिपरायण है कि वे स्वयं भी पूरा जीवन संन्यास में स्थित रहे बाल्यावस्था में ही उन्होंने संसार का परित्याग कर दिया वन में चले गए और इतना ही नहीं आप लोगों ने भागवत में पढ़ा या सुना होगा उन्होंने अपनी माता देवहूति को महान उपदेश दिए तात्पर्य यह कि जो स्वभावतः वैराग्ययुक्त है जिनके अंतकरण में विशेष लालसा नहीं है उनके लिए भगवान कपिल द्वारा प्रदत्त निवृत्ति मार्ग का उपदेश है और जिनके जीवन में कामना है उनके लिए यह ध्रुव का प्रसंग है मनु के वंश की ये दो शाखाएँ हैं परंतु मनु ने एक तीसरे अवतार का चुनाव किया उसका एक बड़ा सांकेतिक तात्पर्य है प्रवृत्ति और निवृत्ति माने ये दो छोर हो गए भगवान कपिल प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए उपयोगी नहीं है और ध्रुव का चरित्र निवृत्ति मार्ग के प्रथिकों के लिए उपयोगी नहीं है तो मनु ने जिस तीसरे अवतार की आवश्यकता का अनुभव किया वे हैं श्री राम अवतार भगवान श्री राम के लिए उन्होंने वन में जाकर साधना की और ईश्वर उनके सामने प्रकट हुए प्रश्न उठता है कि भगवान राम का चरित्र प्रवृत्ति मार्ग के लिए उपयोगी है या निवृत्ति मार्ग के लिए हरिश्चंद्र के चरित्र में आप सत्य की महिमा पढ़ लेते हैं कि सत्य के लिए कितना बड़ा त्याग किया जा सकता है शिव के प्रसंग में आप पढ़ते हैं कि शरणागत की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया जा सकता है दधीची के प्रसंग में आप पढ़ते हैं कि परोपकार के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया जा सकता है ये सभी महापुरुष चाहे शिवि हो दधिची हो या हरिश्चंद्र ये कोई चरित्र नहीं है इनमें कोई एक गुण है और उसी को महान गुण के रूप में प्रस्तुत किया गया है पर आप उनके समग्र चरित्र को पढ़ें हरिश्चंद्र के चरित्र का जैसा वर्णन आता है उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके चरित्र में अनेक दुर्बलताएं थीं यदि कोई अपने जीवन में धर्म के किसी एक अंग को स्वीकार करके अपनी पूरी क्षमता के द्वारा उसे साकार करता है तो उसे महापुरुष मान उसकी पूजा की जाती है परंतु अपेक्षा है समग्र धर्म को साकार करने की और वह आप भगवान श्री राम अवतार के रूप में और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में पाते हैं जब उन्होंने विविध साधना पद्धतियों से सिद्धि की अनुभूति का परिचय दिया तो उसका भी यही अर्थ था उन्होंने इस अवतार के द्वारा मानव इस सत्य का प्रतिपादन किया कि विभिन्न मान्यताओं साधन साधनाओं को लेकर दिवाद की जरूरत नहीं है व्यक्ति कैसे भी मार्ग से धन्यता प्राप्त कर सकता है भगवान श्री रामकृष्ण ने इसी प्रकार अपने चरित्र में उन पद्धतियों को प्रकट किया